अध्ययनों जिस से जिससे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है अपने कर्म द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करने पर मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है कर्म करने की शक्ति तो है लेकिन कर्म करने का तरीका नहीं जानते तो हम कर्म के द्वारा बंध जाते हैं और कर्म करने का तरीका आ जाए तो कर्म के द्वारा हम मुक्त हो जाते हैं वही लाइट है उसका सदुपयोग करते हैं तो हमारा दैनिक कार्य चलता है और गलती से कहीं उंगली डाल देते हैं तो मौत दे देते हैं। ऐसे ही जीवन में करने की शक्ति मानने की शक्ति जानने की शक्ति सबके पास है करने की शक्ति मानने की शक्ति जानने की शक्ति करना अगर उचित हो तो आदमी उसी कर्म से परमेश्वर की पूजा करके मुक्त हो जाता है मानने की शक्ति का सतुपयोग हो सारी मान्यताएं मन जहां से लाता है उस परमेश्वर में विश्रांति मिल जाएगी जानने की शक्ति का सतुपयोग हो तो ऐसे को जानने के जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं रहता नारायण नारायण नारायण नारायण आज का श्लोक यत प्रवृत्तिर्भूता नतः हाँ प्रवृत्तिर्भूता यत प्रवृत्तिर्भूता न द तत स्वकर्म तम भर्च स्वकर्मा तर्च स्वकर्मा तर्च स्वकर्मण तम भैर्च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 कर्म करें तो कर्म करते समय उत्साह हो और कर्म जिसके लिए करते हैं उसके प्रति प्रेम हो जिसके लिए कर्म करते हैं उसके लिए अगर प्रेम नहीं है तो कर्म बोझा हो जाएगा जिसके प्रति प्रेम है तो फिर वो प्रेम में कर्म संगीत बन जाता है बच्चे बच्चे की माँ बच्चे को गोद में लिए हुए बच्ची कहती बहन कहती कि मुझे दे दे बोले तू अभी कह रही थी कि एक लीटर दूध नहीं ला सकती गिर जाएगा और ये पांच छ किलो का भैया कैसे उठाएगी बोले नहीं नहीं हल्का है प्रेम है भैया के प्रति तो चौथे मंजिल तक बच्चे को ले जाती भाई को नहीं गिराती क्योंकि प्रेम है ऐसे कर्म जिसके प्रति करते हैं उसके लिए करते हैं उसके लिए प्रेम हो और कर्म करने में कुशहलता हो कुशलता ऐसा कि कर्म करते जाए तो कर्म करते वक्त कर्म बन जाए टूटे मन से ना करें जो काम करें पूरे दिल से करें लोग पूरे दिल से काम नहीं करते तो पूरे दिल से ध्यान भी नहीं करते अगर स्नेह करते हैं किसी को तो भी जरा जरा रोते तो जरा जरा सोचते तो जरा जरा जिस समय जो करो स्नेह करो भगवान को तो पूरा जो पूरा उतर आता है कर्म में उसका आत्म विकास होता है योग्यताओं का विकास होता है और जो टूटे फूटे मन से कर्म करता है उसको कर्म करने का रस भी नहीं आता आनंद भी नहीं आता और उसका कर्म पूजा नहीं होता उसका कर्म बंधन हो जाता है बोझा हो जाता है उत्कृष्ट कर्म करने की एक कुंजी है कि कर्म करने में रुचि जिनके लिए करें उनमें प्रेम और कर्म के फल को तुच्छ विकारों में नाश न करके अविनाशी आत्मा की जागृति हो जीवन उर्दगामी हो अगर ये भाव है तो कर्म सिद्धि देने वाले होते आत्म सिद्धि जिससे बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं है समाज के तेजस्वी होने और न होने का यही कारण है जो निस्तेज समाज है अथवा जो निस्तेज लोग हैं वे कर्म में रुचि नहीं रखते और कर्म जिनके लिए करते हैं उनके लिए प्रीति नहीं करते तो इसलिए वो समाज और वो व्यक्ति निस्तेज होता है उसके जीवन में संगीत नहीं होता उसके जीवन में रस नहीं होता रस उड़ी कर्म करने में रुचि नहीं और जिसके लिए करते उसमें प्रीति नहीं तो फिर कर्म बोझा होगा जीवन शुष्क हो जाएगा कबीर जी ताना बूनते हैं इतना प्रेम से बूनते हैं मन वो पूजा हो जाती राम के लिए रोई खरीदते हैं राम के लिए ही धागा बनाते हैं राम के लिए ही कपड़ा बनाते और बाजार में जब ले जाते तो लोग हैरान होते कि ये इतना बढ़िया कपड़ा देख सकते हैं बोले हाँ राम तुम्हारे लिए मैंने बनाया ये तो बहुत महंगा होगा नहीं राम आप पहन सके ऐसा होगा वाजबी मुनाफा और जिसके लिए बनाते हैं ग्राहकों में राम निहारते कबीर कर्म करते हुए मुक्ति का अनुभव करते माता लोई रसोई बनाती है केवल कबीर के लिए नहीं है जो कबीर के दर्शन और सत्संग के लिए आते हैं उनके लिए भी थोड़ी बनाती थकान महसूस नहीं करती नामदेव महाराज के पास जीजाबाई के उन आदि के पास बहुत सारे साधु संत आते और उनको भोजन कराते भोजन कराते कराते उनको दोपहर के दो तीन चार पांच बज जाते और भोजन नहीं करते और कराते कराते जो भोजन कराने में आनंद आता वो समाधि का सुख महसूस करते आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में है जिंदगी है चार दिन की तू किसी के काम आने सीख ले अपने दुख में रोने वाले तू मुस्काना सीख ले औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले आज मनुष्य क्या चाहता है कि कोई तो हमें ज्यादा दे और बदले में हम कुछ न करें सब चाहते मुझे कोई प्रेम करे अरे प्रेम दूसरा क्यों करे तू प्रेम कर तू बरस उसकी योग्यता अयोग्यता न देख लेकिन अपने तरफ से बरस अगर तू बरसता हुआ रहेगा तो, तो तू प्रेम स्वरूप होगा और तेरे संपर्क में आने वाले का भी हृदय कमल खिल जाएगा उसका मस्तक झुक जाएगा साधारण आदमी में और महापुरुष में ये तो फर्क है साधारण आदमी बदले की भावना से बात करेगा साधारण आदमी परिणाम देखेगा कि क्या मिलेगा लेकिन संत भगवंत तो वो नहीं देखते के सामने वाला क्या देगा श्री कृष्ण का व्यक्तित्व कैसा मथुरा में जा रहे हैं ग्वाल बालों के साथ लड़के लड़के थे राजाओं को और पहलवानों को चंदन लगाने की बिजनेस करने वाली कुब्जा कुूपा कुब्जा जिसको खोड़ है कुबड़ू निकले लो आम हाले हाथ में चंदन की कटोरी थी जा रही थी कंस को लेप करने को श्री कृष्ण कहते कि सुंदरी कुब्जा सोचती हुई सुंदरी सुंदरी यहां तो कोई है नहीं ओ, लड़कियों में माइयों में तो मैं ही हूँ फिर सोचे होगा मेरे क्या खबर खबर खबर कृष्ण बोलते हैं सुंदरी वो तो कुरुपा थी कुब्जा थी उसको विश्वास नहीं हुआ कि मुझे कह रही या तो ये आ तो कहीं स्वप्नु जय श्री कृष्ण फिर श्री कृष्ण ने पूरे प्यार से वही वचन दोहराए ऐ सुंदरी कुब्जा समझ गई मुझे ही कहते कुजा से रहा नहीं गया वो उसके अहोभाव का कोई ठिकाना ना कि बोलो सुंदर <laughs> जो स्वयं सुंदर है उसको कुब्जा भी सुंदरी दिखती है श्री कृष्ण इतने सुंदर है कि उनकी जहां नजर जाती है सौंदर्य सौंदर्य दिखता है कुब्जा के अंदर में तो वही परम सुंदर स्वरूप था श्री कृष्ण बोलते कि तू चंदन मुझे देगी हाँ के लिए लगा लो जरा सा चंदन लिया श्री कृष्ण ने लगाया और कुज्जा को सुंदर कहा है तो बाहर से भी सुंदर बनाने के लिए और ठोडी पे हाथ रखा और पैर पे पैर रख के जरा धर दिया संप्रेक्षण शक्ति दी पैर पे पैर रख रखोडी को यूं झटका दिया कुजा सुंदर हो गई बताओ ने किसी जन्म में तप नहीं किया था कोई उल्लेख नहीं आता इस समय कोई पूजा नहीं की थी फिर भी कृष्ण जाते जाते भी मिल जाता है कोई कर्म करने का अवसर तो कर डालते हैं। किसी से पूछते भी नहीं एक सज्जन आदमी ने आश्रम बनाया मंदिर भी बनाया मंदिर के आसपास कुछ अच्छी फुलवाड़ी आदि भी की वो बूढ़े हुए उसने ऐलान किया कि मैं कोई अधिकारी चाहता हूं ये मेरे संस्था का संभालने वाला कोई आ जाए तो मैं दे दू कई लोग आए इतनी बड़ी लंबी फली फूली संस्था मिले तो कौन इनकार करेगा लेकिन वो काका कोई कच्ची मिट्टी का नहीं था बड़ा विचारक था पढ़ा लिखा तो कम था लेकिन उसने कर्मों की थियोरी जानी थी और कर्मों से रस लिया था पैसे इकट्ठे कर करके कर मर जाने वाले तो कई काके पैदा हुए लेकिन इसने तो पैसों का सदउपयोग करके दूसरे के जीवन में आध्यात्मिक प्रसाद की जागृति हो, ऐसा उसने तो संस्था बनाई उस काका ने उस संस्था में सदगुरु तो नहीं था लेकिन फिर भी किसी सदगुरु का प्रसाद उसके हृदय में उतरा होगा उपले कमरे में अपने ढंग से बैठा रहता मंदिर के मेन द्वार पास एक रोड़ा पत्थर का टुकड़ा ईंट का टुकड़ा बाहर खुला रहे अंदर थोड़ा जमीन में गड़ा रहे आने वाले को ठोकर लगती कई तो ठोकर खाते कोई ठोकर से बच निकलते और जो ठोकर से बच निकलते अथवा ठोकर खाके पहुंचते वैसे लोग इंटरव्यू देने आते उपजाचा बोलते कि हजी बार दिवसों पा क्या एक दिन एक आदमी आया उसने देखा है पत्थर रास्ते में पड़ा है मैं तो बच के निकलूं लेकिन किसी को भी लग सकता है वो आदमी गया आश्रम के चौकीदार से फावड़ा मांगा गेंती मांगी थोड़ा सा आस खोद के उस पत्थर को निकाल दूसरे रोडे डालकर थोड़ा धम्मक से सेट कर दिया फिर उस आदमी ने हाथ पैर धोकर भगवान के दर्शन किया और थोड़ा बैठ, वो काका ने उसको बुला लिया कर दिया तिलक के आज से तू इस मंदिर का अधिष्ठ आता बोले क्या आप मेरी मजाक कर रहे मैं गरीब घर का लड़का हूँ और मैं कोई खास पढ़ा लिखा नहीं हूं मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और मैंने कोई संस्था का संचालन भी नहीं किया न मैं कहीं का अध्यक्ष रहा हूं न उपाध्यक्ष रहा हूं न सेक्रेटरी रहा हूं और आप मुझे सर्वे इस संस्था इतनी बड़ी संस्था के सर्वेवरा बना रहे हैं उसने कहा कि हाँ मुझे अधिकारी मिल गया बोले काका का, आप गलती करते हैं मेरा कोई अधिकार नहीं है बोले तू तेरा अधिकार नहीं है ऐसे तू कैसे कहता मैंने तेरा अधिकार देखा मैंने एक पत्थर गाड़ रखा था रास्ते में आने वाले ठोकरे खाते थे दर्शन करके चले जाते थे उनको ये शर्म नहीं आई कि संस्था है जहां सिर झुकाते शांति पाते कि वहां इतना कुछ थोड़ा रोड़ा बोड़ा पड़ा तो निकाल दे कई आए बच के निकले और कई ठोकर खा के निकले तुमने ठोकर किसी को न लगे और किसी को बचने का टेंशन न हो इस हेतु तो तुमने पहले कर्म भगवान की पूजा की बाद में मंदिर के भगवान के दर्शन किए जो कर्म करने में कतराता था और ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता है वो ठाकुर जी के दर्शन का भी पूरा आनंद नहीं पा सकता है ठाकुर जी का दर्शन तो पूजारी दिन रात करता रहता है लेकिन उसके कर्मों में उसके कर्म में तो केवल दर्शनार्थी की जेब घूमती रहती तो ठाकुर जी के पास होते हुए भी वो पुजारी तो पुजारण के पास होता है नहीं तो जमाई के पास होता है कोई कोई ऐसे पवित्र पुजारी होते जैसे रामकृष्ण पूजा करते तो पूजा ही हो जाते है कर्म में पूरा दिल लगाते हैं तो वो कर्म उनका ऐसा भक्ति बन भक्ति कर्म ऐसा भक्ति बन गया कि मां प्रकट हो गई और दूसरे पुजारी कर्म करते हैं उनका कर्म भक्ति नहीं बनता है भक्ति है तो उस ठाकुर जी की सेवा का कर्म लेकिन भक्ति नहीं नौकरी हो जाता है बत्था के लिए लड़ते रहते हैं, बदली के लिए झिझकते रहते हैं और टाइम देखते रहते हैं कि कब बंद करें पट। तो कर्म में रुचि नहीं और जिसके लिए करते उनके लिए प्रीति नहीं अगर कर्म करने में रुचि हो तो ये तो मंदिर की पूजा है महाराज झाड़ू लगाने के कर्म से भी भगवान मिल सकता है सबरी बिलर ने क्या किया था बुहारिग लगाती थी, थी। मेरे गुरुजी जी यहां से निकले जंगल में से लकड़ियां खोज कर आती थी हो हवन के समय पर काम आएगी अपने आश्रम में आवश्यकता नहीं तो पड़ोस के जो दूसरे तपस्वी हैं, कर्मकांडी लोग हैं उनके आश्रम में छोड़ आते वो बोलते चिख स्त्री और भीलण अबला इनकार कर देते तो शबरी भीलन क्या करती सुबह चार बजे चुप वो महाराज नहाने जाए और उनकी लकड़ी के ढेर में थोड़ी लकड़िया छोड़ के आ जाती बाहर से तो लकड़ियां देती थी लेकिन भीतर से तो अपने अंत कर्ण का आलस्य प्रमाद निकालकर रस लेने वाली हो गई चार पैसे की चीज देने से जिसको दे रहे हो, उसका तो इतना भला नहीं होता लेकिन देने की आदत बन जाती है और देने का जो सुख है औदार्य का सुख आनंद वो कुछ निराला होता है नामदेव जी की सेवा करने वाली वो बाई कपड़े धो रही थी और नामदेव जी को जरूरी काम पड़ा वो बाई चली गई एक दूसरी बाई आई उसने बोला बहन तू जा मैं जरा ये तेरे कपड़े धो देती नहीं नहीं तुमको मैं तकलीफ क्यों करूं दे नहीं, नहीं कोई बात नहीं जानकारों का कहना था कि जो कर्म में निष्ठावान थी संतों के प्रति अहोभाव था ऐसी उस बाई के आगे वो जो दूसरी बाई आई थी वो भगवान स्वयं उसका इष्ट स्वयं ही उसका कर्म रूपी इष्ट स्वयं ही साकार महिला का रूप धारण करके प्रकट हो गया भीष्म ने क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करे सीमाओं की रक्षा करे और एक बार वचन दे तो अडिग रहे भी पिता मा ने वचन दे रखा था कौरव पक्ष को युद्ध के मैदान में सामने पक्ष में श्री कृष्ण थे विष्म ने अपने कर्म से युद्ध रूपी कर्म से बाणो रूपी कर्म से श्री कृष्ण की पूजा की कृष्ण सारथी बने थे कवच छिन्न भिन्न हो गया उंगलियों में बाण लग गया भीष्म का बाणों से श्री कृष्ण की पूजा की और जब बाणों की शया पर पड़े हैं तो श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर सत्संग की चर्चा करते सुनते सुनाते कृष्ण शोभायमान नहीं होते प्रसन्न रहते तुम क्षत्रिय है तुमने अपना कर्तव्य किया है कर्म रूपी पूजा की तुमने बाणों से पूजा की राम कृष्ण चंद्र की और हनुमान ने सीता को खोजते खोजते अग्नि से पूजा की लंका की और कोई पाप नहीं लगा जयराम दीदी अग्नि से पूरी लंका की पूजा कर दी राक्षस तो होंगे दूसरी गायें भी तो होंगी भैंसे भी तो होंगी और भी तो जीव जंतु तो होंगे राम काज बिना कहा विश्राम कहते हैं कि गोरा कुम्भार मटका ऐसा बनाते कि पिता खरीदे और उसका पुत्र और पपुत्र पानी पीता रहे इतना मजबूत बनाते क्योंकि जिसके लिए बना रहा हूं वो ठाकुर जी राम जी के लिए बनाया है राम जी ने रोंदी मिट्टी ऐसी रोंदते ऐसी रोंद मिम बनाते और घड़े को आग आंच इतनी तत्परता से कुशलता से देते कि घड़ा बहुत मजबूत होता कर्म करने का अपना आनंद होता है जब कर्म में स्वार्थ होता है कर्म में अहंकार होता है अथवा कर्म में उबान होती है तो वो कर्म बंधन हो जाता है बोझा हो जाता है जब कर्म में कर्तव्य बुद्धि होती है, कर्म में भगवत बुद्धि होती तो वही कर्म सिद्धि देने वाला हो जाता है जना भाई कपड़ा धोती और दूसरी कोई बाई आई के नाम देव जी को जरूरी काम है तुम जा रही तो मुझे धोने को दे जना भाई बोलती नहीं मैं आ जाऊंगी नहीं नहीं तुम्हें ज्यादा काम है ये मुझे कर लेने दे अर्जुन को एक बार मन में आ गया कि हम भगवान के बहुत प्यारे भक्त हैं द्रौपदी को भी कभी कभी ऐसा हो जाता कि भगवान देखो द्वार का अधीश करने पर आ गए हम भगवान के विशेष भक्त हैं भगवान और तो सब सह लेते लेकिन भक्त का अहंकार गुरु और भगवान भक्त का अहंकार नहीं सहते क्योंकि अहंकार गिराने वाला होता है अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन चलो जरा आज यमुना किनारे का सैर करेंगे अर्जुन को यमुना किनारे श्री कृष्ण ले जाते घूमते घामते उसी जगह पर पहुंचते हैं यमुना के किनारे श्री कृष्ण बैठते तो और सामने एक बुढ़िया की झोपड़ी दिखती अर्जुन लटार मारते मारते उस बुढ़िया की झोपड़ी में झांकता है तो चम, चम चमकती तलवार दिख रही बुढ़िया का वेश तो शत्राणी का है तपस्वी का वेश तपस्वी शत्राणी थी गले में माला है लल्लाट के चंदन का तिलक है और वेशभूषा साध्वी की है और तलवार लटक रही अर्जुन तो साधारण वेश में था ही कृष्ण वहां अपना लटार मार रहे थे कांत में अर्जुन अपने ढंग से उधर घूमता घामता पहुंचा अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि माए तुम दिखती तो तपस्वी हो गले में माला है तुलसी की ललाट पर तिलक है और वेशभूषा साधवी की है। तो माताजी तलवार किसके लिए रखी <coughs> तलवार रखी उस नालायक अर्जुन के लिए अर्जुन चौंका, है क्या अर्जुन ने तो अपने को परिचय से थोड़ा दूरी रखा अर्जुन ने देखा क्या अब अपने परिचय देने की भी जरूरत नहीं माई से पूछ बोले अर्जुन के लिए तलवार माताजी, अर्जुन कौन सा अर्जुन बोले वो पांच पांडवों के बीच जो चेचे करता रोता रहता था वो ही अर्जुन और द्रौपदी इन दोनों के लिए मैंने तलवार रखी है कभी आए यमुना किनारे तो दोनों को ठीक कर दो बोले माताजी उस अर्जुन ने आपका बिगाड़ा क्या है और द्रौपदी ने आपको कभी कुछ कहा है बोले मैंने तो उस, उस कुत्ती का मुंह तक नहीं देखा अर्जुन चमका की बुधिया को तो द्रौपदी के लिए अर्जुन के लिए इतना सारा कोप दुख बोले आखिर द्रौपदी ने और अर्जुन ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? बोले मेरा क्या बिगाड़े जरा जरा बात में हे गोविंद हे द्वारकाधीश करके बुला बुला के मेरे कृष्ण को परेशान किया बने हैं भक्त हार जाते राज छोड़ देते राज अर्जुन युद्ध करते मर जाता मेरे कृष्ण को घोड़ों की मालिश करवाई मेरे कृष्ण से घोड़ा घाड़ी चलवाई सारथी का काम लिया और मान बैठा मैं बड़ा भगत आए तो उसकी भक्ति दिखा दूंगू एक चंडे को बड़ा भगत बना अर्जुन का तो नशा उतर गया कि मैं भक्त भक्त तो देता ही देता है तो भगवान भक्तों के भी भक्त है भगवान भी देते ही देते हैं अर्जुन की सेवा करते अर्जुन के घोड़ों की सेवा करते अर्जुन के विचारों की सेवा करते अर्जुन के मन बुद्धि की सेवा करते और पतन से गिर उठाकर कर उत्थान के तरफ लगा देते भगवान के जीवन में भी देखो निकम्मापन नहीं आलस्य नहीं पलायनवाद नहीं कर्मी ही कर्म है सुबह उठकर ध्यान करते श्री कृष्ण राम जी भी ध्यान करते संध्या करते वशिष्ठ महाराज भी संध्या करते ध्यान करते आलस्य मृत्यु को बुलाता है प्रमादो ही मृत्यु आख्या श्रुतो प्रमाद मौत है चरे वेती चरे वेती चरे वेती आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो नहीं तो फिर प्रकृति तुम्हें नोच दे हो करना ही कर्म है ऐसी बात नहीं जब करना भी उत्तम कर्म है ध्यान करना भी एक पवित्र कर्म है सेवा करना भी कर्म है भगवान के लिए रोना भी एक सुंदर कर्म है जर्मन के प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने लिखा है कि जो भगवान के लिए रोता नहीं आंसू बहाता नहीं उसका हृदय शुद्ध होता नहीं हृदय शुद्ध होता नहीं उसके हृदय में भगवान का रस प्रकट होता नहीं रामानुजाचार्य के पास कोई आया बोले महाराज मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए भक्ति का मार्ग बताइए भक्ति रस मिल जाए रामानुजाचार्य ने कहा कि तुमने कभी किसी को प्रेम किया है किसी पड़ोस के बच्चों को पड़ोस की बच्चियों को पड़ोस के भाइयों को माइयों को निर्दोष भाव से सरल भाव से कभी स्नेह किया है तूने मैं भला मेरी दुकान भली बोले तू लोभी है जड़ रुपयों के पीछे तूने है अपनी जिंदगी खत्म कर दिया जब तो किसी पड़ोसी को प्रेम नहीं कर सका पड़ोस के बच्चों को प्रेम नहीं कर सका तो फिर विश्वनीयता को कैसे प्रेम करेगा विश्वनीयता ही तो अनेक रूप लेकर घूम रहा है जब सामने है उसको तो प्रेम नहीं कर सका तो जो अव्यक्त है उसको लाकर तू तो कैसे प्रेम करेगा पागल जाओ पहले अड़ोस पड़ोस में शुद्ध प्रेम की सरिता बाहर कभी जी ने ठीक कहा है प्रेम खेतों उपजे प्रेम हाट बिकाय राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए प्रेम खेती में नहीं पैदा होता और दुकान पर बिकता नहीं अपना अहम छोड़ दे शीश दिए ले जाए अपना बड़पन अपनी चतुराई छोड़कर निस्वार्थ भाव से जो कर्म है कर्म में रुचि और जिसके लिए कर्म कर रहे उसके प्रति प्रीति तो उसके प्रति प्रीति रखे ग्राहक के प्रति प्रीति रखे और धंधे में रुचि रखे तो हम खाएंगे क्या ग्राहक के प्रति प्रीति रखोगे तो शरीर की आजीविका के लिए आए तो हो ही जाएगी जब तुम हजार हजार ग्राहकों की ग्राहकों के रूप में परमेश्वर की सेवा करोगे तो तुम्हारी सेवा ग्राहकों के अंदर बैठा हुआ परमेश्वर क्यों नहीं करेगा जरूर करेगा जब तुम किसी के काम आते हो तो तुम्हारा कीमती स्तन कीमती मन कीमती जीवन बहुजन हिताय है तो तुम्हारे लिए लोग न जाने क्या क्या लाएंगे तुमको देने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं हाथ भी जोड़ते तुम डांटते हो मत आओ तब भी भी आते अरे लोक उपयोगी कोई भी चीज छोटा सा ये तुम्हारा जूता भी अगर तुम्हारे काम आता है तो घर में रखते हो ना ऐसे ही अगर तुम विश्वभर के काम आते हो तो विश्वभर भी तुम्हें अपने दिल में रखता है नारायण नारायण भला ना। ऐसा कौन सा नौकर है जो सेठ के काम आता हो उसको रहने की हम जगह ना मिले सेठ के काम आता हो उसको खाना ना मिले सेठ के काम आता हो उसको जल अन्न जल न मिले जरूर मिलता है लेकिन जो नौकर सेठ के घर रहकर अपना ही खाने पीने का ज्यादा सोचता और सेठ के काम के प्रति रुचि नहीं है और सेठ के प्रति प्रीति नहीं है वो सेठ का कृपा भाजन नहीं होता ऐसे सेठों का सेठ जो परमात्मा है अब संसारी सेठ का तो छोटा मोटा घर छोटा मोटा कारखाना है लेकिन विश्वभर सेठ का तो पूरा विश्वघर है उसे संवारे सजाए सुंदर बनाए मधुर बनाए तो जो उस विषम भर के घर को सुंदर सा मधुर बनाता है वो अपने हृदय को पहले ही मधुर बना लेता है तुम किसी का भला करते उस आदमी का तुम्हारी वस्तु से सेवा से भला हो चाहे ना हो लेकिन भला करने की भावना से तुम्हारा हृदय तो भला हो ही जाता है बिल्कुल पक्की बात है। तुम किसी का बुरा करना चाहो और तुम्हारे प्रयत्न से सामने वाले का बुरा हो न भी हो।, हो सकता है कि उसके बुरे के बदले और भला हो जाए नरसी मेहता का बुरा करने के लिए उनका मामा कहता है कि भाणियों के विश्वास बात मुझे। उनका भाई और दूसरे लोग नरसिंह मेहता का बुरा करते थे। चाहते थे करने में कोई कसर नहीं रखी लेकिन नरसिंह मेहता का बुरा तो नहीं हुआ चंचला जैसी वैश्य को तैयार करके भेजा गया राजा के पास नरसिंह मेहता के घर रात्रि भर वहां रही नरसी मेहता को बदनाम करने का पूरा प्लानिंग किया उन लोगों ने उससे नरसी मेहता का तो कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन बुरा प्लानिंग वालों को अशांति रहती थी दुखी रहते थे तो तुम्हारे आयोजनों से किसी का बुरा हो अथवा और चमक जाए लेकिन अपना तो बुरा होता है तुम्हारे आयोजनों से किसी का भला हो चाहे न भी हो लेकिन आपका हृदय तो सुंदर हो जाता है तो सत्कर्म करने से हृदय सुंदर बनाया जाता है जप से तप से, सेवा से स्मरण से जो काम करते हो तत्परता से भोजन बनाए तो ठाकुर जी के लिए बना रहे पिता के लिए माता के लिए नहीं गुरु जी के लिए बना रहे तो जिनके लिए बना रहे उनके लिए प्रीति होगी बनाने में प्रेम होगा भोजन बढ़िया बनेगा कबीर जी ताना बुनते थे प्रजा की ग्राहक रूपी ईश्वर की पूजा करते थे और बोरा कुम्हार मटका बनाते सुंदर मटका बनाते बाप खरीदे तो बेटा हा और तोता भी पानी पिए ऐसा बढ़िया मजबूत बनाने की कोशिश करते ऐसा कभी नहीं सोचता जल्दी टूटे जल्दी चले और ज्यादा पैसा कमाओ मौज उड़ाओ एयर कंडीशन बनाओ ऐसा कभी उनके चित्त में विचार नहीं आया होगा अपनी तो आवश्यकताएं कम हो जाती उसको सुख लेने के लिए बाहर के साधन इकट्ठे नहीं करने पड़ते उसका हृदय स्वयं सुख रूप होने लगता है वो स्वयं चलते फिरती सुख की मूर्ति हो जाता है सुख मोबाइल हो जाता है सुख मोबाइल हो जाता है मोबाइल हमारे गुरुदेव पूज्य पाद दिलासा सुबह को निकलते एक गठरी बांधते कुछ यौन सुरक्षा जैसे पुस्तक कुछ नारी धर्म जैसे पुस्तक कुछ दूसरे पुरुषार्थ परमदेव जैसे अपने जो समिति के पुस्तक है ऐसे पुस्तक थोड़े थोड़े लेकर बाबा जी ग्यारह नंबर की बस में बैठते नैनीताल में वो बस पहाड़ों पे भी चली जाती और छत पे भी चली जाती ऐसी बस में बैठते थे ग्यारह नंबर माना दोपहर इलेवन जयरह जी के डेढ़ डेढ़ किलोमीटर नीचे उतरते अपने आश्रम से फिर तीन तीन चार चार किलोमीटर चलना पड़ता दूसरे पहाड़ पे चढ़ते जहां गाँव होता गांव के लोगों को इकट्ठा करते फिर बताते कि पढ़ाई का कितना मूल्य है उनमें उत्साह भर देते फिर अच्छी अच्छी पुस्तक देते नारियों को नारी धर्म जैसी देते जवानों को यौन सुरक्षा जैसा दे जाते बुद्धों को जीवन रसायन जैसे पुस्तक दे देते और जो पुरुषार्थ है उनको पुरुषार्थ परमदेव जैसे और भी किताबे देते बोले अभी ले लो ये पढ़ना और अगले मंगलवार को आऊंगा तुमसे ले जाऊंगा और फिर दूसरी बढ़िया किताब दूंगा और जो याद करके बताएगा उनको परसादी भी दूंगा थोड़ा काजू किसमिस अभी भी पढ़ा चप के देखो लीलाशा कमाए कितना उस महापुरुष के जीवन में परिश्रम है दस महीने तो समाज में घूमते थे सत्संग करते थे समाज को नीति धर्म ज्ञान प्रेम भक्ति और तत्व ज्ञान का प्रसाद बांटते थे दो महीने जब एकांत अज्ञातवास रहते तभी उनमें से भी समय निकाल कर कभी कोई भक्त आम बेच भेजता है एक दो पेटी पाकी केरी तो आप तो थोड़ा बहुत पाले थे एक आध एक दिन में बाकी के दूसरे अच्छा फलाने गांव में कितनी बस्ती है कितने छपरे आम कितने गिनो एक एक घर में पांच पांच आ जाएंगे आ जाएंगे अच्छा चलो ले चलो भरे बोरा थैला और गए गांव में पांच पांच आम दे आए पड़े रहते ठंडा इलाका है खराब तो होते नहीं रोज खाते नहीं नहीं अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुरा ना सीख ले औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में जिंदगी है चार दिन की तू किसी के काम आने सीख ले बोलते सेवाधारी सेवाधारी सेवाधारी हकीकत में सेवा करने से जो आनंद पाते हैं वो आनंद उतने रुपए लेकर बाजार में जाए तो नहीं मिलेगा राम तीर्थ बोलते थे मूर्खों को ऐसा लगता है कि मैं कर्म करता हूं और उसका फल मिलेगा तब मैं आनंदित रहूंगा सुखी बनूंगा लेकिन वो नहीं जानते हैं कि कर्म निष्काम भाव से किए हुए कर्म कर्म करते समय ही अपना चमत्कार दिखाते अपना आनंद का आस्वादन करा देते अहमदाबाद में एक संत हो गए सरजुदास महाराज वो सरजुदास महाराज जब दुकान चलाते थे घर में थे तो कोई साधु संत देखते दुकान से उतर जाते सीधा बिता लेकर उनको भोजन आकर स्वयं पाके तो वैसे देते नहीं तो स्वयं बना के पत्नी से बनवा के देते आगे चल के उनको रंग लग गया और संतों के रंग रंग से रंगे गए संत बन गए प्रतिदिन सत्संग करते थे संध्या के समय कुछ लोग कहते सत्संग सुनते फिर कीर्तन होता प्रसाद बढ़ता अहमदाबाद में झापड़ानीपोर वहां से दो आदमी आते दो भाई एक का नाम रणछोड़ भाई और दूसरे का नाम त्रिकम भाई दोनों पटेल जैसी रणछोड़ अन त्रिकम भाई पटेल एक दो दिन चार दिन कथा सुनी तो उन्होंने निर्णय किया कर लिया के बस ये महाराज तो बड़े रणछोड़ अपने दरवाजे कथा सांभवा रणछोड़ भाई त्रिकम भाई के कहा, हा चौक्स टेक लाइ लीधी कथा सांभवा गमे तम थे आप कथा सांभ ने आओ। एक दिवसे सत्संग कथा पूरी थी कीर्तन थयो टेकली ढीली दरोजनो नियम अंत थोड़ू स्वच्छ थीर्तन में एवं तो रंग लगो कि कीर्तन पूरु थे परसाद वेचाई गयों परसाद वेचनारा त्रिकम भाई और रणछोड़ भाई ने आग पर प्रसाद धरी दीदो पाईओ कीतन पक्षी भाव सामाधि में ध्यान मग्न थे सरजुदास महाराज नजर पड़ी हे सन्तु गया केम के भाई बहु मजा बापू खूब आनंद आवे खूब शांति मिले कि बहुत साफ बहुत अच्छा दिन भर तो संसार का काम पेट की पूजा लेकिन संध्या के बाद कम से कम अपना ही अपने अपनी भूख मिटाना चाहिए शरीर की भूख अन्न जल से मिट्टी और अपनी भूख शांति ध्यान भजन सत्संग सत्कर्म से मिट्टी शरीर के लिए तो तुम छह छह आठ आठ घंटे काम करते हो लेकिन अपने हृदय के लिए अपने स्व के लिए कितना किया तुमने एक होती शरीर की आवश्यकता दूसरी होती अपनी आवश्यकता शरीर की आवश्यकता मकान कपड़ा और अन्न ऐसी अपनी आवश्यकता शांति आनंद और मुक्ति तो मुक्ति के लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए आनंद पाने के लिए बहुत अच्छा तुमने सत्संग का नियम बना लिया तो भाई क्या धंधा करते हो क्यों बापू हमारी कपड़े की दुकान है अच्छा अच्छा तो कपड़े की दुकान है तो कपड़ा बेचते हो जो कमाते हो उसमें से ठाकुर जी का हिस्सा कितना भगवान माता के लू काटो कि बापू जी ऐसा तो कुछ नहीं करते तो बस शरीर के लिए निकालते अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं निकालते कि बापू आप जे कोई को नहीं नहीं हम क्या कहें कि नहीं नहीं नहीं आप जो आज्ञा करो तो बोले ऐसा करो रुपये चार आना पच्चीस टका ईश्वर के लिए निकालो पंचोत्तर टका शरीर के लिए पच्चीस टका ईश्वर के लिए और उसका ऐसा करना कोई गरीब गुरबा अनाथ दीन दुखिया रहो उसकी सेवा में कभी कोई साधु संत तपस्वी जती जोगी मिल जाए उसकी सेवा में कभी कहीं देख लेना जहां भी उसमें लगाया कि बापू आज थी टेक ली थी पच्चीस टका टेक ली थी जय श्री महाराज एक सिद्धांत है जो ईश्वर कार्य कार्य होते ना उसमें कुदरती ईश्वरी बरकत भी होता है धंधा तो चलने लगा कुछ बरकत होने लगी और पच्चीस टका जो निकालते थे वो खर्चते समय भी आनंद निकालते समय भी आनंद और घर में देखे तो वर्ष की आमदनी में कोई कमी नहीं आमदनी सवाई डोढ़ी हो गई उनको विश्वास श्रद्धा भक्ति बढ़ गई कभी किसी वर्ष आमदनी कम भी हो जाए तभी भी अपना हृदय अपवित्र नहीं करते थे क्यों कि पवित्र कर्म करते करते हृदय के पवित्र रहने की आदत पड़ गई थी जिनका अपवित्र हृदय होता है वो जरा जरा बात में संदेह कर लेते हैं जरा जरा बात में उनकी श्रद्धा ढचू बच्चू हो जाती लेकिन जिनका शुद्ध हृदय होता है उनकी श्रद्धा शुद्ध होती है शुद्ध रद, श्रद्धा ढचू बचू नहीं होती मसी आदमी की श्रद्धा होगी नहीं और थोड़ी बहुत हुई उसका काम बन गया बस छू हो जाएगा राजसी आदमी की श्रद्धा होगी काम बना तो वह कुछ ले आएगा दक्षिणा कुछ धन्यवाद देगा लो मुकुट पैरों ले ये करो ये, ये दक्षिणा लो और काम नहीं बना के मार तो के फेर उपकट गए के चलो हवा अपने घरे बेसिन राम राम करो ये राजसी आदमी सात्विक आदमी की श्रद्धा भोएं सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार दे धमा वाल करू नहीं मार मार भोय सुड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार एटू करता हरी भजे तो कर नाखू निहार सात्विक श्रद्धा कभी डगती नहीं मेरू रे डगे जेना मनड़ा न डगे सात्विक श्रद्धा राजकुमार की छाती पर गुरु बैठकर चाकू का चरा चेका मारते खून निकालते सांप को देते थे साप पीकर चला जाता है जन्म का लेनेदार है गुरु जी राजकुमार जो शिष्य बना था साधु बना था उसके गले पर बांध देते हैं कुछ हंस राज शिष्य सो जाता है संजा होती है जंगल का रास्ता है गुरुजी ने अब उठाया गुरु जी आश्चर्य कि शिष्य उठते प्रश्न क्यों नहीं करता आखिर गुरुजी से रहा नहीं गया गुरु कहते हैं कि बेटा दोपहर के थकान थी भोजन पाकर तू सो गया मैं भी सो गया बुढ़ापे में मुझे कम नींद आती है तेरे को ज्यादा आई और फिर तेरे को सांप आया था काटने के लिए उसके कर्मों का लेन देन करने के लिए मैंने अपने हाथों से तेरे गले का थोड़ा खून निकालकर उस सांप को दिया लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि मैं जब तेरी छाती पर बैठा तो तेरी आंख खुली थी फिर तूने आंख बंद कर दी और अभी तक कोई संदेह नहीं करता क्या बात बोले गुरुजी संदेह तो जरूर करता है लेकिन मेरे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि गुरुजी मेरी छाती पे बैठे और हाथ में चक्कू है सोचा कि हजारों जन्मों से मरता आया हूं अभी अगर गुरु के हाथ से मर गया तो भी अमर पड़ पाऊंगा मुझे राहटा क्या है गुरु महाराज जब मैं आपके चरणों में हो गया आ गया तो मेरा शरीर भी तो मैंने आपको सौंप दिया चाहे इसका कैसे भी आप उपयोग करो काटो पीटो बांधो नचाओ जे सभी आप ही का तो आप मुझे पूरा विवरण करके बताते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि मेरा अभी समर्पण कम होगा इसीलिए आप मुझे बताते कि यह कारण था वो कारण था नहीं तो गुरु जी आपकी चीज का आप किसी को कारण थोड़े बताने जाते अभी मैं आपकी चीज नहीं हुआ ये में कमी है आप कृपा कीजिए मैं आप का हो जाऊं गुरु ने गले लगा दिया राजकुमार को तो तू मेरा ही हो गया गुरु का हृदय शिष्य के हृदय में प्रविष्ट हुआ और शिष्य ने झेल लिया पचा लिया ऐसे ही रणछोड़ भाई और त्रिकम भाई ने गुरु के वचन पचाल दिए सरजीवास महाराज के ऐसे करते करते महाराज समय बीता रणछोड़ भाई स्वर्गवास हो गए ण छोड़ भाई स्वर्गवास हो गए त्रिकम भाई ने उनकी उत्तर क्रिया की जरा संसार की नश्वरता से उनका मन उग गया कि आखिर ये मरना है जब मरना ही है तो फिर रोज दुकान खोलो और पेट भरो पेट भरवाना पांच पैसा दुकान है हलो पांच पैसा है अब आमदनी आएगी ब्याज की मैंने पांच सौ सात सौ बस गुजारा करेंगे दुकान बेच देते फिर मन में बेचारा है कि चलो महाराज जी से पूछे बाप जी मेरा भाई चला गया तब से मन उदास रहता है धंधे में जी नहीं लगता लगता कि दुकान बेच दे उसका ब्याज से ही थोड़ा बहुत आजीविका चलेगी सरदीदास महाराज ने कहा कि भाई दुकान बेच देगा तो तुरे को तो 700 ब्याज के मिलेंगे लेकिन ठाकुर जी का जो पच्चीस है वो कहां से लाएगा महाराज जो तो दुकान चालू रख दुकान चालू रख जो दीन दुखियों की गरीबों की सेवा होती साधु संतों की सेवा होती है शास्त्र पुस्तक किसी को लेके दे देते हो वो सेवा होती है भगवान की सेवा होती भगवान के साधकों की सेवा होती है मैं तो कहता हूं कि देख त्रिकम भाई पहले पच्चीस टका था अभी तू पचास निकाल एकदम बंद कर रहा था तो हाँ, उसकी अपेक्षा तो एकदम मन लगाकर धंधा का और चार छह महीना करके देख अपने स्वार्थ के लिए धंधा करने से वो आनंद नहीं आता जब भगवान के लिए तुम करोगे ना तो तेरे हृदय में भगवान का आनंद प्रकट होने लगेगा ये तेरा धंधा ही तेरे लिए पूजा हो जाएगी भक्ति हो जाएगी साधना हो जाएगी और मैं तो यह भी कहूंगा कि पहले दो भाई बैठे थे दुकान पे अभी दो चार नौकर भी रख ले और धंधे को बढ़ा खूब बढ़ा और ऐसा धंधा कर इतना धंधा करके गले डूब व्यवहार में रहो इतना व्यवहार बढ़ा दो इतना धंधा बढ़ा दो कि पहले से चार गुनी कमाई हो जाए छह गुनी हो जाए और तुमको पहले जितना मिलता था उतना ही लो बाकी का सब का सब कर्म में लगा दो सत्कर्म में वही तुम्हारा योग हो जाएगा वही तुम्हारी भक्ति हो जाएगी वही तुम्हारा ध्यान हो जाएगा त्रिकम बात गमे तो गांठ फाड़ी ले जोई लेवा गांठ वाले तो पा जीना जमपे नही आम समर्पित गांठ वाले तो समर्पित थे जम्पे नही आम गां वी जी जो, ही जो ही बास जय श्री कृष्ण जाडू खातु एट आदिवासी भी करे एक गांठ वाले बापजी रोज बे माला कर आदिवासी फरे नहीं तो सत्कर्म की गांठ बांध लियाम भाई महाराज सरजुदास महाराज का संग हरि का रंग धंधा वड़ाया भाई की मृत्यु का जो शोक था वो भी दूर हुआ अपने चित्त में प्रसन्नता हुई लोगों का प्रिय होने लगा और त्रिकम भाई को तो पता भी नहीं होगा कि सोमवार के दिन जव जव करता बापू मारी कथा करता जस् नारायण नारायण नारायण नारायण कई दिन ना? नारायण नारायण नारायण हरि नारा ही ओ शुद्र के लिए शुद्ध चीजों की उपयोगिता बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, समाज के लिए करे उसकी ये पूजा है और ब्राह्मण के लिए विद्या पढ़ना पढ़ाना दान लेना दान देना यज्ञ करना करवाना सत्कर्म करना करवाना ये विश्वभर की पूजा है ब्राह्मणों के लिए साधक के लिए साधना करना दूसरे को साधना के तरफ लगाना और साध्य के तरफ ईमानदारी से तत्परता से चलना ये साधक के लिए पूजा है ऐसे योगी के लिए योग अभ्यास करना योग के विघ्नों को दूर करना और योगेश्वर तत्व में टिकना, ये योगी की पूजा है यत प्रवृत्ति भूता नाम ये नर्व इदम तत्व स्वकर्मणा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है अपने अपने कर्मों द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करने पर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है शबरी भीलन बुहारी से ठाकुर जी की पूजा करती है और धन्ना खेती करते हुए माँ की सेवा करते हुए सिल बट्टे के सामने बैठता कि लो ठाकुर जी खाओ भोजन आरोग्य में रिनाथ धन्ना जाट ऐसे ठाकुर जी की पूजा करता है क्योंकि जड़ चेतन में वो परमेश्वर व्याप्त है फुलबाड़ी में फूल तोड़ने को जाने वाला माली अगर भगवत प्रीति अर्थ धंधा करता है तो वो उसकी पूजा हो जाती है वे लोग धनभाग्य है कि जिनको सत्संग मिलता है सत्संग के द्वारा सही दिशा मिलती है जिनके कर्म पूजा होने लग जाए जिनका हंसना भी पूजा है रोना भी पूजा है आना भी पूजा है जाना भी पूजा है विश्व रूप में व्यापक विश्व में व्यापक सर्वभूतों का अंतरात्मा परमात्मा ये न सरो ततम स्वकर्मणा तम भ्यर्च अपने कर्म से उन उस परमेश्वर की अर्चना करने वाले लोग धन भागी हैं ऐसे लोग आत्मसिद्धि को पा लेते हैं स्वस्वरूप का बोध पा लेते हैं सब में छुपे हुए परमात्मा के नाते जो कर्म करते हैं उनके कर्म सब में छुपे हुए परमात्मा को प्रकट कर देते हैं अपने अंतःकरण में अनुभव करा देते हैं हरि हरि हरिओ तो की पूजा है जय हो खूब खूब खूब शांति आनंद अनुपम होलुपी रड़ी आमणी मार गुरु नामाम नामाम ऊँडी ऊँडी शांति मधुर मधुर शांति, शांति, शांति, शांति पावन पावन शान्ते, खरे खर आत्म की मार पूजा टपकोरी वगारवी में आरती करी एटलीश्वर माते जो कई करव पड़े ते पूजा शबरी बबरी बिल्कुल बुहारे पूजा काम करे करें मीरा नींगरू बात ध्यान ठाकुर हम ते शेर आरोपो ये ठाकुर जी पूजा भक्ति वार्ट हरि नो हेत पट पूजा मैं पटोड़ क्षीण थे महेश्वर नो रस जागे जय हो मारा वालूदार साधु भाई सहज समाधि भली कबीर जी गायु कृपा भाई जा दिन से दिन दिन अधिक चली अधिक चली साधु भाई सहज समाधि खाऊं पी सो करूं पूजा हारू फिर सो करूं प्रकर्मा भावना नाखू दूजा साधु भाई सहज समाधि भली पूजा, रखूं दूजा, सों तब करूं जब मैं शयन प्रभु को दंडवत प्रणाम हो जाता है मेरा खाना पीना भी ठाकुर जी की पूजा हो जाती है क्योंकि मैं अपने स्वाद के लिए नहीं खाता ठाकुर जी की सेवा कर सके शरीर स्वस्थ रहे इसलिए औषधवत आहार करता हूं तो मेरा भोजन करना भी पूजा है और मेरा ताना बुनना भी पूजा है क्योंकि ऐश आराम के लिए नहीं हर व्यक्ति में, में मेरा परमेश्वर छुपा है उसकी प्रसन्नता के लिए जो करता हूं मेरा कपड़ा बेचना भी पूजा है कपड़ा बनाना भी पूजा है हनुमान जी का युद्ध करना भी पूजा था ंगत का ऊंचा आसन बनाना लंकेश की राजदरबार में वो भी पूछा क्योंकि स्वामी के लिए किया जा रहा है स्वाफे देना ईश्वरीय ईश्वरीय शांति, शांति, शांति, गुरुदेव ते कंजूसी ना करो वाल करो कंजूसी ना करो कंजूस वाल कर कंजूसी नहीं करो जय हो होारा वालुड़ा प्रभु तारू जय हो जय हो जय हरि हरिओ गुण एक भी जाने अनुकूल अगरा काम के पार सहलाई नकारो गोखी बैठा हो नकारो तुकारो जुलीए लटको तो होने सहला काम पर अगरा थी पड़ता हो भागीने त्यां जाऊँ त्यागी मानवी जीवन में मा कोई प्राप्त नहीं बदलवानी बदलवानी जरूर छे साधन बदलवानी जरूर, जरूर छे एक मध्य रात्रि ऋषि दयानंद ओ चिंता उंगठा सतुन हृदय चार करे छे के वो चिंती उंग उड़ी गई के करता उंग ऊँग आती चलो लटार मारवा मरवाई लटार मारता मारता थोड़ा आगे गया आश्रम तरफ आए तेरे आश्रम में एक परछाई पड़छाई दयानंदे जु कि आ परछाई आभा कोई नजीक तो पड़छाई पाचड़ पर ने के गुरुदेव क्या थी, बोले क्या थी? ये तो बराबर छे तू आटली मोड़ी रात्रि बगल मां ठेलो नाखिन क्या थी क्या जाए गुरुदेव आश्रम में मजा नहीं आती ढोंग करव हूँ आश्रम रहू छू सेवा रुचिश्रमती तो पु आश्रम साधक ढोंग करना तो पे घरे कहीं करव जो ऋषि दयानंद कीधु क्या तो धूल पर तो धूल नाखे मन में जे आलसठ पलायनवादीप तू तो तो आश्रम रही काटे तो घरे रही का जाजे भूल का बदले भूल वार तो नही एम कहीषि दयानंद तो आश्रम पधार शिष्य बुद्धि प्रकाश थो करे भागा भागी मन ने फावट आए तरह रहू मन ने मन गम तो काम तो कूतरुए करे मन गम तो काम तो पतंगियों करे मन गम तो काम तो उंदरुए करे मन गम तो काम तो बधाए करे जे काम करू जे ए काम करे ते बेड़ो पार करीना कर